न शोस प्लोस विदा कश्य मम चिन्ह भस चिद आकाश मैं हूँ मेरा शोष सुखना क्रोश दाह गिलापन गिलान छेद ये सब नहीं होगा जो आकाश का भी आकाश जैसे सत्य है आकाश के समान जल अग्नि शस्त्र वायु वो भी ऐसे ही सत्य है उनके द्वारा भी आकाश का छेदन नहीं होता है आकाश जैसे सत्य है जैसे जल अग्नि आदि सत्य है इनको व्यावहारिक सत्य कहते हैं तो सत्यरपी अनिला अग्निंभ शास्त्री आकाश का छेदन होता है होता है किम तो कल्पित है तो कल्पित से कैसे होगा ये तो आत्मा चीद आत्मा के अपे सब कुछ कल्पित है आकाश और पृथ्वी जल तेज वायु ये समान सत्ता का है आकाश जैसे व्यावहारिक पृथ्वी जल तेजवायु ये भी व्यावहारिक है समान सत्ता वाले में भी विरोध नहीं छेद का नहीं होते नाशक शोषक सुखाने वाला वायु नहीं दाह करने वाला अग्नि नहीं आकाश का गीला करने के लिए जल नहीं और जो आत्मा का होने के लिए चिद्रूप जो ब्रह्म है आत्मा उसके अपेक्षा जल अग्नि तेज वायु ये सब कल्पित है कल्पित के द्वारा कैसे छेदन होगा चिन्हभस टीका में चिन्हभस का चिदाकाश सम चिद्रूप आकाश है मैं आत्मा है माम आत्मा न अनिल का क्या अर्थ अनिल अनिल वायु ना न शोष शोष का अर्थ शोषण शोषण किसका होता है पत्र फला देव पत्र फलादी सुख जाते है वायु से सुख जाता है कपड़ा गीला करके रख देते है देते छाया में सुखता है कपड़ा न नहीं सुखता नहीं सुखता है नहीं वायु से सूख जाता है जिस प्रकार वायु के द्वारा सूख जाता है पत्थर पल वस्त्र आदि इस प्रकार आत्मा का शोषणम वायु के द्वारा नहीं होता है ना तो अग्नि ना प्लोस प्लोस है दाह पट्ट का दाह अग्नि से हो होता है? होता है? किंतु आत्मा का दाह नहीं होता है आकाश का हो जाएगा ना नहीं आकाशिक नहीं होता है तो आत्मा का कैसे होगा इसलिए नाप्य अग्नि ना प्लोस प्लुष दाहे धातु है, घे तो बन जाएगा प्लोस दाह पटादेरी वी पटादेरी व पटादिका जैसे दाह होता है इस प्रकार अग्नि के द्वारा आत्मा का दाह नहीं होता है नाप्यम बसा अम्भसा का क्या अर्थ है जल इन शब्द है अम्भ अम्भरसी अम्बानसी बनेगा अम्बरसा आगे भ्याम में क्या बनेगा अम्भोभ्याम अम्भो भी चतुर्थी में क्या बनेगा अम्बर से अम्बत शब्द जल के द्वारा सस्यादेरी में विकले सस्यादी गीले हो जाते हैं कपड़ा भी गीला हो जाता है इस प्रकार जल से विकले रनम आत्मा का ना, भवति, ना पी क्लेदन भवती गिला के द्वारा खड़गा आदि के द्वारा कुठारे से इच्छु दंडा आदि का हो सकता है होता है इच्छु दंडा दंडादे वेदो आयुध के द्वारा इच्छु गन्ना है छेदन होगा उसका दंड का छेदन होगा आत्मा का छेदन छेदन का था द्विधिभाव दो भाग नहीं होता है आकाश से व आत्मा नीरवैव तो है जिस प्रकार आकाश को निरवैव मानते हैं न्याय शास्त्र में वैज्ञानिक लोग कहते हैं उसका कोई अवैव नहीं है इस प्रकार आत्मा भी निरवैव होने से वायुवादि के साथ उसका संबंध ही नहीं होगा वायु भी संबंध आभा संबंध भी नहीं होगा इसलिए वायु से सुकना अग्नि से दाह और जल से गिलापन ये नहीं होता है। शत्र से छेदन भी नहीं होता है इसमें दिया शेर अनिल अग्निंब सत्री, व्यावहारिक सत्य से भूत आकाश से जो भूत रूप आकाश है आकाश शब्द का ब्रह्म के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है ब्रह्म सूत्र में के सूत्रे, आकाश आकाश ब्रह्म आकाश देव आकाशाद एवं इमानी ऐसे श्रुति वाक्य है वहां आकाश का थे ब्रह्म है आकाश ब्रह्म है सीधा बैठो सीधा हाँ थोड़े बैठते समय अभ्यास करो सीधा बैठने का आलसे छोड़ने का ऐसा करके नहीं बैठना व्यावहारिक सत्य से भूताकाश से को सत्य कहते व्यवहार काल में कहते राज्य में जो सर्वदिकता है उसको सत्य कहते या नहीं है नहीं कहते भ्रांति काल में सत्य कहते ना किंतु विचार करने के बाद क्या कहेंगे उसको सत्य मानते है नहीं।, नहीं सत्य नहीं क्योंकि नहीं। नहीं। उसको कहते प्रातिभाषी के प्रती काल में सत्य मानते वास्तव तो नहीं किंतु घट पृथ्वी जल आकाश ये सब सत्य है व्यावहारिक है और रज सर्प व्यावहारिक है या प्रातिभाषी के प्रतिभाषी सपने में हाथी दिखता है वो व्यावहारिक है सपने में जो पर्वत दिखेगा सपने में क्या व्यवहार के सब प्रतिभाषी है। प्रातभाषी को उसको कहते हैं जिसकी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना भी हो जाती है सपने में जो देखा जगने के बाद सपन पदार्थ रहता है या निवृत्त हो जाता है ब्रह्म ज्ञान के बिना सपन पदार्थ की निवृत्ति होती है इसलिए उसको कहते हैं प्रतिभाषी और जो आकाश आदि अभी दिखता है ब्रह्म ज्ञानी के बिना उठने पर आकाश रहेगा पर्वत निवृत्ति होती है इसे इसको प्रातिभाषी कहेंगे क्या कहेंगे व्यावहारिक ये पारमार्थिक सत्य होता है शुद्ध चिद रूप ब्रह्म आत्मा उसकी अपेक्षा बाकी सब जितने हैं और कोई पारमार्थिक सत्य नहीं है किन्दु आकाश आदि में सत्यता व्यवहार काल में है इसको क्या कहते हैं व्यावहारिक सत्य व्यावहारिक सत्यस्य भूताकाशस्य भूताकाश से क्यों दिया है माले में एक चेतन को भी आकाश शब्द से कहा जाता है आकास आकास ब्रह्म आकाश में अभी कहा आकाश स्थलिंगात ब्रह्म सूत्र है आकाश शब्द से ब्रह्म लिया जाता है कहीं कहीं तो यहाँ आकाश से भूत आकाश है ना कितने है प्रथम भूत भूत है भूताकाश आकाश भूते है भूताकाश पारमार्थिक है या व्यावहारिक है व्यावहारिक से भूताकाश से ही निरवैवत्व न उसको निरवैव मानते तर्क करने वाले न्यायिक कर वैशेषिक लोग कहते निरवैव है निरवैव होने से असंग उसके साथ किसी का संग संबंध नहीं होता है आकाश तुल्य सत्य रि अनिल वायु तेज वनी जल इनमें सत्य कौन है वायु जल तेज खड़ग इसमें कोई सत्य है आकाश तो सत्य है हैं? आकाश सत्य है तो वायु जल तेज सत्य नहीं सत्य आकाश जितने सत्य है ये पृथ्वी जल तेज वायु भी इतने सत्य है और पृथ्वी जल तेज वायु जब मिथ्या हो जाएंगे आकाश भी मिथ्या तो देखो आकाश तुल्य सत्य ही आकाश के समान सत्य है वायु अनिल जल पृथ्वी सत्य है आकाश के समान सृष्टि काल में आकाश की उत्पत्ति होती है आकाश की उत्पत्ति होगी प्रलय काल में आकाश का प्रलय हो जाएगा जिसकी उत्पत्ति होती उसका प्रलय हो जाएगा पृथ्वी जल तेज वायु उत्पत्ति नाश वाला है तो सत्य है जलादि आकाश के समान जैसे आकाश को सत्य मानते हैं ऐसे वायु तेज पृथ्वी ये भी वनी खड़ग ऐसे सत्य माने जाते हैं तो आकाश तुल्य सत्य रनिलादि भी शोषाद न भवनती उससे सोस सुखना आकाश में अग्नि से जल जाना खड़ग से कट जाना आकाश में तो हो हो नहीं होता है और आत्मा का भी नहीं होता है आत्मा ने माया कल्पित तत्व ने मिथ्या मिथ्याभूति ये तो सत्य समान आकाश के समान हो गया आकाश के समान सत्य खड़ग से आकाश का छेदन हो जाएगा कुठार से अग्नि से अग्निशाह नहीं होता है और आत्मा का सुख ना गिलापन जलना छेदन ये नहीं होगा क्योंकि उसके आकाश के समान जैसे जल वायु आदि सत्य है इस प्रकार आत्मा के समान सत्य है कौन है जल है? है, है? है।, है, है, है आत्मा के समान सत्य हैं आकाश के समान सत्य जल है या वायु है हैं दोनों है आकाश के समान सत्य वायु भी है जल भी है धनी भी आत्मा के समान सत्य वायु है आकाश है कोई नहीं आत्मनि माया कल्पित तो ना ये तो माया से कल्पित है सपनावस्था में जिससे निद्रा से कल्पित आप जो देखते हो सपना में उसमें पर्वत सत्य है हाथी सत्य है या रथ सत्य है सपने जो है। में जो दिखता है कुछ नहीं कल्पित होने का अनिमित है ठीक इसी प्रकार जागृत काल में जो प्रपंच दिखता है ये माया कल्पित है किसके द्वारा कल्पित माया से कल्पित जो पदार्थ उसमें सत्य कोई होगा मिथ्या है मिथ्याभूत मिथ्या भूत वायु मिथ्या है क्यों मिथ्या है माया कल्पित आत्मा में वायु जल तेज अस्त्र इनमें कौन व्यावहारिक है चारों सब व्यावहारिक पार्थिक माया पारमार्थिक आत्मा के दृष्टि से ये सब मिथ्या है कल्पित माया कल्पित मिथ्या मिथ्याभूत तो जो वायु आदि के द्वारा अद्वितीय असंग आत्मा का शोषण गिलापन जलना छेदन होगा नहीं होगा वायु आदि भीर वस्तु तो अद्वितीय ब्रह्म अद्वितीय है वस्तु तो है, सत्य है ब्रह्म असंग है ऐसा जो आत्मा है अद्वितीय है असंग है आत्मा है उसका वायु आदि के द्वारा सुखना जलना अग्नि के द्वारा कुछ नहीं होगा शोषाद न संभवंती वक्तव्य जब आकाश के समान सत्य अग्नि आदि के द्वारा आकाश का दाह नहीं होता है तो ये आत्मा की अपेक्षा तो ये सब कल्पित मिथ्या है मिथ्या हो तो अग्नि वायु आदि के द्वारा आत्मा का क्या हो जाएगा आकाश के समान सत्य वायु जल अग्नि के द्वारा भी आकाश का कुछ बिगड़ता है नहीं ये तो आत्मा के समान सत्य कोई वायु जल अग्नि आदि है नहीं ये कल्पित है तो कल्पित के द्वारा कैसे होगा कि मुक्तों में क्या कहना तदुतम भगवता भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अच्छे देव यदाह मकल शोष्य बच बोलो अच्छे वे okay. नित्य मूल्य नित्य सर्वगत सनातन अच्छेद्योम अयम अछेद्य आत्मा अच्छेद्यच्छेदन करना योग्य नहीं है और दाह्य है अदाहयम अयम अदाहिद्यो क्लिद्य किसके द्वारा होता है जल के द्वारा आत्मा किसके द्वारा क्लिद्य होगा नहीं होगा अस्य सत्मा अस्य है बाइक ये वच आत्मा है आत्मा नित्य है नित्य सर्वगत है सर्वगत सर्वत स्थित है नहीं कि पहले एक स्थान में था फिर सब चला गया ऐसा नहीं सर्वगत सर्वत स्थित प्राप्त है है स्थिर है अचल एवं अचल है चलन वर्जित विकार रही सनातन हमेशा ही एक स्थिर है निरंतर रुपए कोई विकार परिणाम कुछ नहीं है आत्मा हमेशा ही शुद्ध ही है उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है कुछ निकालना फेंकना भी नहीं है ना कुछ त्याग करना कुछ ग्रहण करना ना उसका शोधन करना कुछ नहीं अत्यंत निर्मल है अज्ञान के कारण अपने को सुखी दुखी जन्म मरण आदि मानते हैं पाप पुण्य के कारण सुख दुख जन्म को वो करते हैं देहादि में हम बुद्धि होती है आत्मा शुद्ध है ये गीता में भगवान ने कहा है तो आकाश आदि सत्य वस्तु नहीं है आकाश आदि व्यावहारिक है उनके समान सत्य जलादि के द्वारा आकाश का जब शोषण गीलापन दाह छेदन नहीं होता है तो आत्मा की अपेक्षा तो यह है कल्पित है कल्पित वस्तु से दाहि नहीं होगा इसलिए आत्मा नित्य है उत्पत्ति नाश वाला है ये पहले कहा था क्यों शुरू हुआ शुरू हुआ हेतु के संबंध से दंड संयोग से घट का नाश होता है और सकता इसी प्रकार आत्मा का नाश किसके संयोग से होगा आत्मा का नाश होता ही नहीं किसी से भी नहीं उड़ है वायु से सूखेगा नहीं जल से गीला नहीं होगा अग्नि से दाह नहीं होगा अस्त्र से कुछ से छेदन भी नहीं होता नित्य न प्रत्येगात्मा परिचिन्न अनुभूति प्रत्येक आत्मा का अनुभव होता है परिचिन्न एक देश में सबको अनुभव होता है अहम यह अस्मि मैं यहाँ हूँ घर में हूँ यहाँ हूँ वहाँ नहीं कहेंगे आप कल कहाँ थे वहाँ कमरा में थे नहीं कमरा में नहीं था मैं तो मंदिर में था कमरा में नहीं था मंदिर में था यहाँ था वहाँ नहीं था यहाँ हूँ यह एव अहम यह अस्मि यह यहाँ हूँ ये यह तो परिचय परिचन्न हो गया जैसे पुस्तक यहाँ है ये यह पुस्तक वहाँ नहीं है घट यहाँ है वहाँ नहीं है इस प्रकार मैं यहाँ हूँ अन्यथा नहीं हूँ यह एवं असमी घर में हूँ तो आत्मा परिचन्न हो गया प्रतीत होता है ये तो प्रत्येक के सब मानते मैं यहाँ हूँ इसलिए आत्मा प्रत्येका परिचि अनुभूत होता है सर्वगतम व्यापक है नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्षम नित्य है विभु व्यापके ब्रह्म एक व्यापक और एक परिचि दोनों के से एक होंगे ब्रह्म व्यापक है और आत्मा का तो प्रतित्वता में परिछिन्न अतो नायम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म नहीं होगा इतना आत्मा युक्त्या युक्त संभावन आत्मा यदि परिचिन होगा तो ब्रह्म के साथ एक है? नहीं होगा आत्मा यदि व्यापक हो जाएगा ब्रह्म के साथ एक हो सकता है तो आत्मा को अभी कहेंगे व्यापक है सर्वगत है ब्रह्म जैसे सर्वगत है ऐसे प्रत्येक आत्मा भी सर्वगत है सर्वगत कैसे सिद्ध होगा गीता में तो कह दिया था आत्मा को सर्वगत युक्त संभव है नएंगे युक्ति से, से सिद्ध करेंगे आत्मा व्यापक है आत्मा व्यापक के लिए आया भगवान का वाक्य गीता गीता वाक्य आया अभी कैसे लोग आया अच्छे सर्वत तो कहा आत्मा को आ, तो यह भी यहाँ युक्ति से सिद्ध करेंगे अभारूप से भानम भाषन्नी देधे विना कदाचिन्वक भाचा हम तेन सर्वग विश्व ये प्रपंच है एक होता है भा प्रकाश रूपे है ज्ञान और बाकी होता है जड़ चेतना, दृक् चेतन है दृश्य जितने जड़ा है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भूत उनका कार्य भौतिक जितने प्रपंच विश्व है वो तो भा रूप चिद रूप प्रकाश रूप है भा रूप भारूप नहीं स्वयं प्रकाश रूप नहीं चेतन नहीं जड़ है जड़ का भान दीपक को देखने के लिए कितने दीप चाहिए दीपक को देखने के दूसरा दीप चाहिए या तीसरा चाहिए है चाहिए नहीं चाहिए अंधकार में घट को देखने के लिए दीप चाहिए या नहीं घट को देखने दीप चाहिए दीपक को देखने लिए नहीं चाहिए क्योंकि दीप प्रकाश रूप है उसको देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं, लिए नहीं। घट को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है हाँ ये जो जड़ रूप प्रपंच उसको देखेंगे प्रकाश की सन्निधि के बिना जड़ का भान नहीं होगा अभा रूप से विश्वस्य ये विश्व, विश्व भा रूप प्रकाश रूप नहीं है अप्रकाश रूप विश्व है उसका भान उसका स्पुर भा सन्निधिर बिना ना भा प्रकाश की सन्निधि के बिना अप्रकाश विश्व का भान नहीं होगा जैसे अप्रकाश घटक का प्रकाश दीप सन्निधि के बिना आकाश नहीं प्रकाश सन्निधि के बिना अप्रकाश घटक का प्रकाश होता है घटक प्रकाश रूपे अप्रकाश रूप <taste> अप्रकाश रूप घटक का प्रकाश अन्य प्रकाश के संबंध के बिना सत हो जाएगा <taste> वहां प्रकाश संब, संबंध चाहिए जड़ रूप प्रपंच का भान भार भारूप चिद रूप प्रकाश के बिना नहीं होगा चिद रूप है प्रकाश जितने सूर्य चंद्र आदि प्रकाश है वो भी प्रकाशित तो होते सूर्य सारा ब्रह्मांड को तो प्रकाश करता है किन्दु सूर्य भी प्रकाशित तो होता है सूर्य भी दिखता है आप सूर्य को देखते हो सूर्य प्रकाश भी आपका दृश्य बन गया सूर्य भी आपका दृश्य सूर्य प्रकाश करता है सारा प्रपंच को सारा पदार्थ को किंतु सूर्य को प्रकाश करने वाले आपके प्रकाश चक्ष चक्षु को जानने वाले आपका मन बुद्धि है बुद्धि को जानने वाले आप है सब प्रकाश का भी प्रकाश कर आत्मा ऐसा जो प्रकाश है ये प्रकाश का अर्थ नहीं आलोक जैसे सूर्य प्रकाश है आत्मा ऐसे बहुत आलोक है बहुत प्रकाश है ध्यान में बैठेंगे तो प्रकाश दिखेगा वो प्रकाश आलोक नहीं आत्मा है आत्मा प्रकाश तो ज्ञान रूप प्रकाश है ज्ञान रूप प्रकाश हुई जो प्रकाश को भी प्रकाशित करता है सूर्य को भी जानता है आप सूर्य को भी प्रकाश को भी जानते हो अंधकार को भी जानते हो अंधकार को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, है। दीप चाहिए या बीजे लाइट चाहिए अंधकार दिखने के लिए कोई कहते हाँ अंधकार देखने के लिए भी प्रकाश चाहिए कम से कम एक टॉर्च तो छोटा चाहिए अंधकार देखने के लिए अंधकार को और प्रकाश को दोनों को देखने वाला प्रकाश है चेतन ये आलोक प्रकाश नहीं है आलोक रूप प्रकाश तो घाटों को देखने के लिए सूर्य को देखने के लिए और अंधकार को देखने के लिए जो प्रकाश है आत्मा जो प्रकाश है चेतन रूप प्रकाश है आलोक रूप प्रकाश नहीं है तो सारा प्रपंच घटपट आदि पृथ्वी जल तेज वायु उनका कार्य जितने है सब है चेतन नहीं प्रकाश नहीं है किन्दु उनका प्रकाश प्रकाश की सन्निधि के बिना होगा प्रकाश के सन्निधि के बिना अप्रकाश घट प्रपंच पृथ्वी आदि का प्रकाश नहीं होगा आपको यदि पृथ्वी पर्वत जल तेज वायु का ज्ञान होता है प्रकाश होता है भास्निधिर बिना, बिना कदाचित नावक यहाँ तक वाक्य अभारूप विश्वस्य विश्व भा बिना कदाचित भानम नावक विश्व हे पृथ्वी तेज वायु आदि जितने भूत भौतिक प्रपंचे हे जड़ हे प्रकाश रूपे भारूप हे अभारूपे भादीप्त प्रकाश दीप्त प्रकाश रूप नहीं अप्रकाश रूप का भान प्रकाश के सन्निधि के बिना कभी नहीं होगा कदाचित न अवकित कभी नहीं होगा क्या नहीं होगा किम न अवकल्पित भानम भानम भानमक भान नहीं होगा कस्य अभारूप बिना विश्व के बिना प्रकाश के सन्निधि के बिना अप्रकाश विश्व का भान कभी नहीं होगा कदाचित ना वक तो। और आप स्वयं चेतन होया या जड़ हो प्रकाश या अप्रकाश भाचा हम मैं प्रकाश रूप हूं कोई अपने को जड़ मानता है क्या या प्रकाश मानते हो हाँ बोलते समय इधर सुनना पुस्तक क्यों देखना सुनने के लिए प्रयास क्यों करना सुनना सीधा बैठ करके ऐसे कर देखते देखते निध होती बोलते सुनो सुनो भा आप जड़ हो चेतन हो चेतन है जड़ नहीं है तो भाच ये गीता में आया इदम शरीरम कौनते क्षेत्र में त्यद व्यक्तित्व प्राहु क्षेत्र क्या तदगीता आप क्षेत्र है या क्षेत्र क्या है सारे को जानने वाला या या जड़ है शरीर शरीर को जानने वाला क्षेत्र ज्ञा है सब मानते हैं या अंदर मानते हैं हम जड़ है कोई मानते जड़ क्या चेतन है हम में प्रकाश देखो प्रकाश के संबंध के बिना ये सारा विश्व का प्रकाश नहीं हो सकता है विश्व का ज्ञान होता है तो प्रकाश का संबंध चाहिए और प्रकाश आप हो या नहीं भाचहम मैं प्रकाश रूप हूँ इसलिए आपका संबंध सारा विश्व में है आप प्रकाश रूप है बहुत प्रकाश नहीं है सूर्य चंद्रादि प्रकाश भी सारा विश्व को प्रकाश नहीं करते हैं किंतु तो आप सब को जानने वाले हो देखो देखकर के जानो सुन कर के जानो सब का जो ज्ञान आपको होता है आप स्वयं प्रकाश रूप होने से ही सब का ज्ञान होता है आप प्रकाश रूप का थे चेतन आप स्वयं अपने को जड़ा मानते हो ना या चेतना चेतना, चेतना प्रकाश है अप्रकाश है प्रकाश रूप है प्रकाश रूप अहम भाच अहम मैं प्रकाश रूप हूं तो सारा विश्व का भान होता है तो सबके साथ आपका संबंध है आपका संबंध सारे जड़े पदार्थ के साथ है तभी उसका भान होता है यहाँ बैठ करके पर्वत का पर्वत को देखते हैं ज्ञान होता है पर्वत का प्रकाश होता है तो आपका संबंध पर्वत के साथ भी है तेना सर्वग इसलिए क्या सिद्ध हुआ मैं सर्वगत हूँ सबके साथ आपका संबंध है क्योंकि आप प्रकाश रूप है प्रकाश रूप का संबंध के बिना किसका भी ज्ञान नहीं होता है जिसका ज्ञान होता है उसके साथ प्रकाश का संबंध होता है आप प्रकाश हो गया तो आपका संबंध किसके साथ है सबके साथ जिसका संबंध है वो तो परिचन्न होगा तो क्या होगा सर्वग तेना सर्वग सर्वगह कह अहम कौन सर्वगे अहम क्यों क्योंकि प्रकाश के साथ मैं प्रकाश रूप हूं और प्रकाश के संबंध के बिना किसी का भी भान नहीं होता है देखो अभार रूप का क्या था क्या अचिद रूप से अभा रूप अचित रूप है अचित रूप का जड़स्य इत्यर्थ जो चिद है वो जड़ है या नहीं चिद जड़ नहीं अचिद जड़ है आप चिद हो या अचिद हो जड़ है ना प्रकाश है विश्व जड़ है या है जड़ है जो दूसरे व्यक्ति को पशु पक्षी मनुष्य को देख करके कहते है चेतन है कहते है ना नहीं चेतन कहते नहीं हाँ चेतना तो है किन्तु आपसे भिन्न जैसे लगता है आपके अभिन्न लगता है भिन्न लगता है भिन्न जैसे लगता है अभी ये बात देखना पड़ेगी विचार करनी पड़ेगी वो सब भिन्न है या नहीं है भिन्नता तो लगते हैं सपन में आप कमरा में एक अकेले सो जाओ दरवाजा कर बंद करके दरखा पी करके सो जाने पर कभी सपना देखते हो उस समय आप सपने में अकेले रहते हो अनेक होते है अनेक होते हैं अनेक नहीं अकेले हैं ना सपने में आप अकेले को देखते हो या अन्य को देखते हो अन्य को देखते है ना उस समय अन्य लोग आ जाते हैं ना आपके कमरे में पर्वत हाथी शत्रु मित्र सब आ जाते हैं नहीं होने पर आने के दिखते है नहीं जगने के बाद आपसे भिन्न कोई रहता है तो नहीं होने परीव के दिखते है नहीं दिखते अनेक दिखने पर आने अनेक है क्या इसी प्रकार अभी अनेक तो दिखते हैं किन्तु कहीं से निश्चय होगा आने के करके जैसे सपना में आप सोते समय जो आपका है, शरीर है जागृत का शरीर वो दौड़ता है पहाड़ में चढ़ता है, है? आपका सर आप लगता है पहाड़ में चढ़ते है दौड़ते किंतु आपका जो शरीर खट पर लेटा रहता है या बीच में उठकर जाता है वो लेटा रहता है किंतु आप उस समय क्या देखते हो मैं पहाड़ में, में चढ़ता हूँ रास्ता में चलता हूँ कोई देखता आकाश में उड़ता है देखते ना नहीं वो शरीर आपका स्वरूप है आप वो सपन में जो शरीर आपका दिखता है वो आप है क्या वो एक कल्पित शरीर दिखता है आपका शरीर शांत है कल्पित शरीर से सपना व्यवहार होता है जगने के बाद कल्पित शरीर रहता है चलते फिरते कहीं हाथ पैर कट गया सपने में उठने के बाद अब औषध लगाना पड़ता है वो शरीर अलग है ये शरीर अलग है ये शरीर जिस प्रकार अलग है सपने में जो शरीर दिखता है वो आपका अपना स्वरूप नहीं है इसे प्रकार समझ लो आपका अपना स्वरूप ये शरीर नहीं है जिसको मै मै मानते है ना ये आपका स्वरूप नहीं है ये तो सपन में जैसे शर्र ये भी इस प्रकार कल्पित शरीर रहे। आपका स्वरूप शांत है वो स्वरूप व्यापक है ये शरीर व्यापक नहीं जिस प्रकार आकाश व्यापक है क्या व्यापक है घटों के अंदर आकाश रहता है इसको कहते घटाकाश घटा आकाश छोटे बुद्धि घटा छोटा होने से घोड़ा छोटे होने से घटाकाश कहते घाटों को लेकर के परिचन्न होता है वस्तु आकाश छोटा नहीं व्यापक है और घटक के द्वारा आकाश का विभाग हो जाएगा दो भाग हो जाएगा बाहर आकाश अलग घटक के अंदर आकाश अलग दो भाग हो जाएगा क्या आकाश का विभाजन को घट नहीं होता है कोई पदार्थ नहीं होता है एक ही आकाश सब के अंदर बाहर है घड़ा के अंदर है बाहर है सब के अंदर बाहर है, आकाश कितने ठीक इस प्रकार एक ही चेतन है सब के अंदर भी और बाहर भी वो व्यापक है चेतन आपका स्वरूप व्यापक चेतन है ये परिचिन्न नहीं देह परिचिन्न हे इसलिए तेना हम तेनाह सर्व जड़ से विश्व जगत का भान प्रकाश भान का प्रकाश बिना न भवति भाय प्रकाश सन्निधि के बिना चैतन्य सम्बन्ध के बिना प्रकाश का चिदूप चैतन्य के संबंध के बिना किसी का भी भान प्रकाश नहीं होगा कदाचित नवकल्पित तो, कदाचित अभी कभी कदाचित अभी न अवकल्पित कभी भी नहीं संभव नहीं है कभी भी प्रकाश नहीं हो सकता है जड़ का प्रकाश के संबंध के बिना प्रकाश का संबंध होगा तो घट का प्रकाश होगा है प्रकाश के संबंध के बिना का प्रकाश प्रकाश के संबंध से का प्रकाश होगा हाँ आप प्रकाश रूप हो आपके संबंध के में ना का भान होगा विश्व का भान होता है तो आपका संबंध सब के साथ है। तेना सर्वग भा चैतन रूप चत्येगात्मा प्रत्येगात्मा चेतन या जड़ चैतन्य रूप में प्रत्येगात्मा हम का तो ये सर्व को नहीं लेना तेना जड़ सर्व प्रपंच भाषा तेना प्रत्येगात्मा सर्वग जड़ प्रपंच सब प्रपंच का प्रकाशक है प्रत्येगात्मा इसलिए प्रत्येगात्मा सर्वगह अर्थात सर्वगत सर्व व्यापक है प्रत्येगात्मा सर्वगत है सर्वगत होने से ब्रह्म सर्वगत है तो आप परिचन्न है सर्वगत है हाँ वो सर्वगत है देह परिचिन्न है देह को लेकर के हम बुद्धि होने से ही लगता है कि मैं परिचिन हूँ मैं यहाँ हूँ वहाँ नहीं हूँ किंतु आप चेतन हो देह के अंदर बाहर व्यापक आकाश के समान एक चेतन है आपका स्वरूप वो चेतन सबका प्रकाशक है और सर्वगत है उसी चेतनों को मैं नहीं समझ करके इसको मैं ही मानते हैं। देह विशिष्ट को इसमें अहमबुद्धि होती ये देह विशिष्ट में अहमबुद्धि होने से अपने को परिचिन्न मानते है वस्तु तो आप परिचिन नहीं है व्यापक है और आप यदि व्यापक हो तो आपसे भिन्न भिन्न कौन है सर्व के अंदर बाहर आकाश कितने है? एक है सब के अंदर आकाश अलग अलग है इसी प्रकार सब के अंदर चेतन अलग अलग नहीं है एक ही चेतन है सब के अंदर बाहर है वही आपका स्वरूप है तो आपसे भिन्न और आप कौन रहेगा एक व्यापक चेतन छोड़ को छोड़ करके बाकी जितने पदार्थ सब आरोपित तो है चेतन में अध्यस्त तो है जैसे सपन को देखने वाले आप सत्य है और सपन दिशा कोई सत्य है जगने के बाद सपन दिशा कुछ आता है तो अगर आप किंतु रहते हो सपन देखने वाले आप रहते हो जगने के बाद आप रहते हो कहते मैंने सपना देखा यदि सपन काल में आप नहीं रहोगे कहना चाहिए सपना किसने देखा मैं जग गया ऐसे होता है मैंने सपना देखा मैं जग गया तो सपन काल में और जागृत काल में दोनों अवस्था में आप रहते हो नहीं सपन दृश्य जागृत में आता है जागृत दृश्य सपने में जाता है आप सपने में रहते या जागृत में रहते हो दोनों में रहने वाला आपका स्वरूप सत्य है जागृत प्रपंच भी आपका दृश्य ज्ञाय स्वप्न प्रपंच भी ज्ञाय स्वप्नों के भी आप देखते समय सपना प्रपंच छो, छोटा दिखता है बड़ा पूरा बड़ा दिखता है तो आप उस समय सारा सपन दृश्य आपके अंदर है उस समय आप सपना प्रपंच के अंदर कहीं एक स्थान में कमरा में रहते हो या पूरा सपना प्रपंच आपके अंदर रहता है सारा सपना प्रपंच आपके अंदर है आप सब उत्तर सर्वत्र है व्यापक है आपसे भिन्न सपना में कितने जीव है कुछ जीव है दिखते है अनेक है नहीं है ठीक इस प्रकार आपसे भिन्न अभी कोई नहीं है दिखते है अलग अलग है। व्यापक चेतन आत्मा को जो समझ लिया उससे भिन्न कोई भी नहीं है उसको जानना अपना स्वरूप है देह को मान करके देह के अंदर अंत करने है उसमें चेतन का प्रतिबिंब होता है उसको कहते चिदाभास चिदाभा अनेक है अनेक घड़ा में जल रखो आकाश का चंद्र का प्रतिबिंब सब घड़ा में दिखता है दिखे प्रतिबिंब तो आकाश अनेक हो जाएगा नही आकाश एक ही रहता है पृथ्वी में बनाना है घड़ा को हिलाएंगे तो आकाश ऊपर थोड़ा हिलता है नहीं घड़ा के अंदर प्रतिबिंब आकाश हिलेगा जल हिलेगा आकाश हिलेगा इसी प्रकार एक घड़ा को तोड़ देंगे अन्य घड़ा में पानी रहेगा या नष्ट हो जाएगा ठीक इसी प्रकार एक ही यदि आत्माएं है बोलते है एक व्यक्ति मर गया तो सब मर जाना चाहिए एक व्यक्ति खाए तो सबको सबका पेट भर जाना चाहिए हजार घड़ा में आकाश का प्रतिम्ब दिखता है एक घोड़ा में छेद हो गया जल रहेगा निकल जाएगा आकाश का प्रतिंब दिखेगा एक घड़ा में आकाश का प्रतिंब चला गया तो अन्य घड़े में आकाश का प्रतिम्ब रहेगा रहता है, नहीं जाता है एक घड़ा नष्ट हो गया तो सब घड़ा नष्ट होता है क्या इस प्रकार एक मरेगा तो सब क्यों मरेगी एक घड़ा में जल भर दिया बाकी घड़ा खा तो सब घड़ा में जल भर जाएगा नहीं एक व्यक्ति भोजन कर लिया सब का पेट भर जाएगा ये शरीर अलग अलग है इसमें क्या हुआ आकाश एक चेतन एक है व्यापक चेतना मेरा स्वरूप पे ऐसे चिंतन करना है कि मैं व्यापक हूँ से विलक्षण देहादी मेरा दृश्य है मेरे अंदर जैसे स्वप्न प्रपंच है इसे सारा जागृत प्रपंच भी मेरे में कल्पित है मैं उसको देखने वाला जानने वाला हूँ जैसे स्वप्न दृष्टा जागृत प्रपंच के द्रष्टापे द्रष्टा दृग्रूपचेतन है वह व्यापक हे ओर्ण मद